उसके मतलब बहुत और हैं। उसमें कहा गया है उसकी जिसके प्रति पसंद होती वो जिस पर प्रसन्न होता वो जिसपे आनंदित होता उसे ही मिलता है स्वभावता आप कहेंगे ये तो वही बात हो गई कि उसकी विशेष रुचि जिसमें होती नहीं ये बात नहीं है असल में आदमी की बड़ी तकलीफ है और जब हमें किसी सत्य को कहना होता है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 और जो कहता है कि मैं तू पर सच्ची बात करूंगा तो जानना कि वह सच्ची बात नहीं कर सकता लेकिन इस प्रकार सख्ती बात देने वाले बहुत से व्यक्तियों से मैं बच्ची उनके द्वारा उपलब्ध सख्ती बात से लोगों को ठीक शास्त्रीय ढंग से कुंडलनी की प्रक्रियाएं होती है क्या वे प्रामाणिक नहीं है क्या क्या वे झूठी छूटो प्रक्रियाएं है क्यों और कह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 अनुभूतियों के सपने पैदा किए जा सकते हो और अगर तुम उन सपनों में लीन रहो और वो इतने सुखद हैं कि तोड़ने का मन न होगा और ऐसे सपने हैं जिनको कि सपना कहना मुश्किल क्योंकि वो जागते में चलते हैं दिवा स्वप्न है डे ड्रीम्स से और उनको साधा जा सकता है तो तुम उनको जिंदगी भर साथ के गुजार सकते हो और तुम अखीर में पाओगे तुम कहीं भी नहीं पहुंचे हो तुम सिर्फ एक लंबा सपना देखे हो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 उस दिन वो फर्क कर पाएगा कि इन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है ये तो बात ही और है और ध्यान रहे शास्त्रोक्त कुंडलनी जो है वो फॉल्स होगी उसके कारण अभी तुम्हें मैं एक सीक्रेट की बात करता हूं उसके कारण और बड़ा राज असल में जो भी बुद्धिमान लोग इस पृथ्वी पे हुए हैं उन सब ने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 तो मैं जानता हूं कि तुम किसी झूठे कमरे मकान में हो सपना देखा क्योंकि कमरे तो वहां अच्छे वो एक कमरा बचाया गया है हमेशा के लिए वो तुम्हें खबर देता है कि तुम्हें हुआ कि नहीं हुआ अगर बिल्कुल शास्त्रोक्त हो तो समझना कि नहीं हुआ क्योंकि शास्त्र में एक कमरा सदा बचाया गया है उसे बचाना बहुत जरूरी है उसे बचाना बहुत जरूरी है तो अगर तुमको बिल्कुल किताब में लिखे ढंग से सब हो रहा हो तो समझना की किताब प्रोजेक्ट हो रही है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 और ध्यान का रास्ता बताते क्या मतलब होता है इसका नहीं एक आदमी कह रहा है कुंडलनी जग गई है वो कहता मन शांत नहीं होता एक आदमी कहता कुंडलनी तो जग गई लेकिन यह सेक्स से कैसे छुटकारा मिले तो अबांतर उपाय भी हैं कि जो हुआ है वो सच में हुआ है अगर सच में हुआ है तो खोज खत्म हो गई अगर भगवान भी उससे आके कहे कि थोड़ी शांति हम देने आए तो वो कहेगा अपने पास रखो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 मिट्टी के नीचे पड़ा रह जाता है वो बिल्कुल ठीक पड़ा रह जाता है गड्ढे से जिंदा निकल आता है लेकिन घर में अगर रुपए छोड़ दो तो वो चोरी कर सकता है मौका मिल जाए तो शराब पी सकता है और उस आदमी को अगर तुम्हें पता ना हो कि उसको समाधि लग गई तो तुम उसमें कुछ भी ना पाओ उसमें कुछ भी नहीं कोई सुगंध नहीं कोई व्यक्तित्व नहीं कोई चमक नहीं कुछ भी नहीं एक साधारण आदमी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 आठ महीने पड़ा रहता उसे कोई समाधि नहीं लग गई वही इसने सीख लिया और कुछ भी नहीं हो गया लेकिन जिसको समाधि उपलब्ध हो गई उसको अगर तुम छह दिन के लिए बंद कर दो तो वो हो सकता मर जाए और ये निकला है क्योंकि समाधि से छह दिन जमीन के नीचे रहने का कोई संबंध नहीं, नहीं कोई महावीर स्वामी या बुद्ध कहीं मिल जाए और उनको जमीन के भीतर छह दिन रख दो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 उतना डायनेमिक्स किसी फ्राइट को भी पूरा पता नहीं है उतना डायनेमिक्स किसी को भी पूरा पता नहीं है उतना डायनेमिक्स बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक को भी अभी पूरा पता नहीं कि हो क्या रहा है लेकिन इसको एक ट्रिक पता है ट्रिक से एक काम कर ले। ये जानना, बटन दबाने के लिए जानना थोड़ी जरूरी है की बिजली क्या है और बटन दबाने के लिए यह भी जानना जरूरी नहीं की बिजली कैसे पैदा होती और ये भी जानना जरूरी है कि बिजली की पूरी इंजीनियरिंग क्या तुम बटन दबाते हो बिजली जल जाती तुम्हें एक ट्रिक है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 गैर दावेदार ज्यादा कर सकता है पर गैर दावेदार का मतलब है वो कहकर नहीं जाता कि मैं शक्तिपात कर रहा हूं तुम्हें ऐसा कर दूंगा तुम्हें ऐसा कर दूंगा ये हो जाएगा तुम मैं मैं करने वाला हूं और जब हो जाएगा तो तुम मुझसे बंधे रह जाओगे वो ये सबका कोई सवाल नहीं है वो एक शून्य की भांति हो गया है वैसा आदमी तुम उसके पास भी जाते हो तो कुछ होना शुरू हो जाता है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 अब तो ये सुगंध और भी जोर से उठी इस आदमी की कि जो मांगने की बाहर हो गया उन्होंने कहा कि तब तो तुम कुछ मांग ही लो और हम बिना दिए अब न जाएंगे तो ने कहा कि बड़ी मुश्किल हो गई तो तुम्हें कुछ दे दो क्योंकि मैं क्या मांगू मुझे सोचता नहीं क्योंकि मेरी कोई मांग नहीं रही तुम्ही कुछ दे दो मैं ले लूंगा तुम देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें ऐसी शक्ति दिए देते हैं कि तुम जिससे छुओगे वो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 न नदी दावा करती है ना बड़े न बड़े बोर्ड लगाती रास्ते पर कि मैंने इतने जाड़ो को पानी दे दिया इतने में फूल खिल रहे हैं ये सब कुछ कोई सवाल नहीं है ये नदी का इसको पता नहीं चलता जब तक फूल करते खेलते तो तो नदी सागर पहुंच गई होती तो कहां फुर्सत रुक के देखने की भी सुविधा कहां पीछे लौट के मुड़ने का उपाय कहा तो ऐसी स्थिति में जो घटता है उसका तो आध्यात्मिक मूल्य है लेकिन जहा अहंकार है करता है जहाँ कोई कह रहा है मैं कर रहा हूं वहां फिर साइकिक फैना मेना है फिर मनस की घटनाएं हैं और वो सम्मोहन से ज्यादा नहीं है हा पूछ लो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 न तो सम्मोहित किया जा सकता ना ध्यान में ले जाया जा सकता तो दोनों ही नहीं किया जा सकता एक जड़ बुद्धि आदमी को सम्मोहित भी नहीं किया जा सकता एक पागल आदमी को कोई सम्मोहित कर दे तब पता में पता चलेगा कि नहीं कर सकता जितनी प्रतिभा का आदमी हो उतनी जल्दी सम्मोहित हो जाएगा और जितना प्रतिभा हीन हो उतनी देर लग जाएगी लेकिन वो प्रतिभान अपनी सुरक्षा क्या करे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 तो मैं उनके घर गया मैंने कहा भाई अब मैं ये नहीं मान सकता कि तुमको कोई उन्होंने तैयार किया होगा लेकिन तुम बन के कर रहे थे कि तुमको हो रहा था तो उन्होंने कहा बन के करने का क्या कारण है कल तो हमको भी शक था कि कुछ लोग बन के तो नहीं कर रहे लेकिन आज तो हमें हुआ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 इधर पूर्व पोरबंदर कह रहा था तो एक आखिरी दिन मैंने कहा कि अगर किसी ने सौ डिग्री ताकत नहीं लगाई निन्याने भी डिग्री लगाई तो भी चूक जाए तो एक मित्र ने आके मुझे कहा कि मैं तो धीरे धीरे कर रहा था मैंने कहा थोड़ी देर में होगा लेकिन मुझे ख्याल में आया कि वो तो कभी नहीं होगा सौ डिग्री होनी चाहिए तो आज मैंने पूरी ताकत लगाई तो हो गया मैं तो सोचता था कि मुझे धीरे धीरे करता रहूंगा होगा धीरे धीरे क्यों कर रहे थे नहीं करो ठीक है धीरे धीरे क्यों कर रहे हो धीरे धीरे करने में हम दोनों नावों पे सवार रहना चाहते और दो नावों पर सवार यात्री बहुत कठिनाई में पड़ जाते हैं एक ही नाव अच्छी नरक जाए तो भी एक तो हो लेकिन स्वर्ग की नावों पे भी एक पैर रखें नरक की नावों पे भी एक पैर रखें। असल में संदिग्ध है मन की कहा जाना है और डर है कि पता नहीं नरक में सुख मिलेगा कि स्वर्ग में सुख मिलेगा दोनों पे पैर रखे खड़े इसमें दोनों जगह चूक सकती हैं